फिर राजा और सेनापति क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ हे राजा और सेनापतियों जो धार्मिक न्याय से राज्य की पालना करने और शत्रुओं से अपनी सेना की रक्षा करने के लिए यत्न करें उसके लिए असंख्य धन और प्रतिष्ठा निरंतर करो भावार्थ राजा और सेनापतियों को सर्वदा धार्मिक विद्वानों का सत्कार करना चाहिए जिससे यह सबके सुख की उन्नत दिलावे इस सुक्त में अश्वियों का गुण वर्णन करने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 63वां सुक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ अब स्त्रियां कैसी श्रेष्ठ होती हैं इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुपतोपमा अलंकार है हे पुरुषों जैसे प्रभात वेलाएं रुचि करने वाली होती हैं वैसी ही स्त्रियां श्रेष्ठ हैं वा जैसे जल तरंगें तटों को छिन्न-भिन्न करती हैं वैसी ही जो स्त्रियां दुखों को छिन्न-भिन्न करती हैं और जो दिन के तुल्य समस्त गृह कृत्यों को प्रकाशित करती हैं वे ही सर्वदा मंगल कारिणी होती हैं फिर वह कैसी हो इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे स्त्रियों तुम चतुर्ता से सब पति आदि को संतोष देकर घर के कामों को यथावत अनुष्ठान कर अति विषयासक्त को छोड़ और सुंदर शोभा युक्त होकर सदैव पुरुषार्थ से धर्म युक्त कामों को सूर्य के समान प्रकाशित करो फिर वे कैसी हो इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो प्रभात बेला के समान सुख प्रकाश स्वरूपवती सूर्य किरणों के तुल्य घर के कामों की व्यवस्था का निर्वाह करने वाली शूरवीर के समान व्यथा और परिश्रम की थकावट न मानने वाली स्त्रियां हों उनका निरंतर सत्कार कर सौभाग्य युक्त करो फिर वह स्त्री कैसी हो इस विषय को अगले मंत्र में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचिक लुप्तोपमा अलंकार है जैसे अच्छी नीति वाले राजजन पर्वतों में भी अच्छे मार्गों को बनाए सब मार्ग चलने वालों को सुखी करते हैं वा जैसे उषा प्रभात बेला मार्गों को प्रकाशित कराती वैसे ही उत्तम परस्पर प्रसन्न स्त्री पुरुष धर्म मार्ग का संशोधन कर परोपकार का प्रकाश कराते हैं फिर वे स्त्री पुरुष कैसे व्यवहार करते हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ जैसे उषा रात्रि के अनुकूल वर्तमान नियम से अपने काम को करती है वैसे ही नियम युक्त स्त्री अपने घर के कामों को करे तथा ब्रह्मचर्य के अनंतर अपने मन के प्यारे पति को विवाह कर प्रसन्न होती हुई पति को निरंतर प्रसन्न करे ऐसे ही पति भी उस अनुकूल आचरण करने वाली को सदैव आनंदित करे फिर वे स्त्री पुरुष परस्पर कैसे वर्तें इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो वधू और वर स्वयंवर विवाह से परस्पर प्रसन्न होकर विवाह करते हैं वे सूर्य और उषा के समान गृहस्थ्रम को उत्तम आचार से अच्छे प्रकार प्रकाशित कर सर्वदा आनंदित होते हैं इस सुक्त में उषा और सूर्य के तुल्य स्त्रियों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 64वां सुक्त और पांचवां वर्ग समाप्त हुआ अब छह ऋचा वाले 65वें सुक्त का आरंभ है उसके प्रथम मंत्र में फिर वह स्त्री कैसी हो इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है जो कन्या उषा के तुल्य वा बिजली के तुल्य अच्छे प्रकाश को प्राप्त विद्या विनय और हाव भाव कटाक्षों से प्रति आदि को आनंदित करती है वा जैसे सूर्य रात्रि को दूर कर सब प्रजा को प्रकाशित करता है वैसे घर से अविद्या और अंधकार को निवार विद्या से सबको प्रकाशित करती है वही उत्तम स्त्री होती है फिर वे स्त्री कैसी हो इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों तुम अपने सदृश गुण कर्म स्वभाव युक्त प्रभात बेलाओं के समान आनंद देने वाली विद्या और नम्रता आदि गुणों से सुशील ब्रह्मचारिणी कन्याओं को प्राप्त होकर उसको निरंतर आनंद देकर आप आनंद को प्राप्त होवो भावार्थ हे मनुष्यों जो उषा के समान वर्तमान सत्य शास्त्र श्रवणादि युक्त बलिष्ठ विचक्षण चित्र विचित्र बुद्धि युक्त धन और ऐश्वर्य की बढ़ाने वाली रक्षा में तत्पर विदुषी स्त्रियां हों उनके बीच से अपनी-अपनी प्रिया भार्या को सब ग्रहण करें भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो उषा के समान वर्तमान धारयाएं तुम लोगों को प्राप्त हों तो इसी जन्म में सब सुख तुम लोगों को प्राप्त हों क्योंकि अवरोध से वर्तमान स्त्री पुरुषों को सदैव यश प्राप्त होते हैं फिर वह कैसी है इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् रूपकमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे किरणें प्रभात बेला के सूर्य प्रकाश के निमित्त हैं वैसे ही सत्य व्यवहारों को सिद्ध करने और दुष्ट व्यवहारों का विरोध करने वाली उषा है वैसी ही श्रेष्ठ स्त्री होती है फिर वह किसके समान क्या करके किसको प्राप्त होती है इस विषयों को कहते हैं भावार्थ हे वीर पुरुष बिजली का प्रकाश और सम प्रयोग किया हुआ सत्य ऐश्वर्य को उत्पन्न करता है वैसे ही शुभ आचरण करने वाली पत्नी घर का सौभाग्य बढ़ाती है और जैसे आचार्य प्रति समय सुंदर शिक्षा और विद्या को विद्यार्थियों को ग्रहण कराते हैं वैसे ही विद्वान स्त्री पुरुष अपने संतानों को विद्या और सुंदर शिक्षा ग्रहण करावें इस सुक्त में उषा के तुल्य स्त्री जनों के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्त के अर्थ की इससे पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 65वां सुक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ अब 11 ऋचा वाले 66वें सुक्त का प्रारंभ है उसके प्रथम मंत्र में फिर वह किसके तुल्य क्या करती है इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् उपमा अलंकार है हे पुरुष जैसे रात्रि और समीप में माया रूपी अंतरिक्ष वर्षा से होता अर्थात मेघ से ढका हुआ अंतरिक्ष अन्नकार युक्त होता है वैसे ही गुण कर्म स्वभाव युक्त स्त्री पति के सुख के लिए समर्थ होती है जैसे गौ बछड़ों को पालती है वैसे विदुषी विद्या पढ़ी हुई माता संतानों की यथावत रक्षा कर सकती है फिर विद्वान जन कैसे हों इस विषय को कहते हैं भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो अग्नि के समान पवित्र हुए पवित्र करने वाले वृद्धि को प्राप्त हुए बढ़ाने वाले पवन के समान बलिष्ठ और चक्रवर्ती राजा के समान लक्ष्मी के साथ वर्तमान विद्वान हों उन्हीं को तुम सेवो किन स्त्री पुरुषों के पुत्र उत्तम होते हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ वे ही पुरुष कल्नाड़ रूप होते हैं जिनके माता-पिता ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरा ब्रह्मचर्य किया हो कौन श्रेष्ठ होते हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को छोड़ मूढ़ होकर शीघ्र विवाह कर नपुंसक के अर्थात हिजड़ा के समान होकर निर्बल रोगी और लंपट मनुष्यों के बीच जिसकी कहावत हो रही हो तथा दुष्ट व्यसन जिसको होता है ऐसे पुरुष 100 वर्ष से पहले ही शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर मनुष्य शरीर के फल को न पाकर दुर्भाग्यवश निष्फल होते हैं यहां कितने प्रकार के पुरुष होते हैं इस विषय को कहते हैं भावार्थ हे मनुष्यों इस जगत में दो प्रकार के मनुष्य हैं एक शक्ति और विद्या से हीन दुष्ट कर्म करने वाले हैं दूसरे शक्तिमान श्रेष्ठ कर्म धारण करने वाले हैं उनमें जो दुष्कर्म करने वालों का सत्कार नहीं करते और श्रेष्ठों का सत्कार करते हैं वे शीघ्र महान चाहे हुए सुखों को पाते हैं फिर मनुष्य क्या करके कैसे हों इस विषय को अगले मंत्रों में कहते हैं भावार्थ जो मनुष्य बिजली की विद्या को लेकर दृढ़ सेना वाले होते हैं उनको शत्रुजन रोक नहीं सकते हैं तथा जो उत्तम घरों में निवास करते हैं वे प्रकाशित बुद्धि वाले होते हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों तुम पक्षपाती रूप पाप को छोड़ के निर्बलों की निरंतर रक्षा कर भूगर्भ विद्या और विद्युत विद्या को अच्छे प्रकार सिद्ध कर भूमि और उदक तथा अंतरिक्ष के मार्गों को उत्तम यानों से जाकर आओ जिनसे रक्षा किए जाने पर भय नहीं है इस विषय को कहते हैं भावारथ हे मनुष्यों जिनके विद्वान जन रक्षा करने वाले हों उनको कहीं से भय नहीं प्राप्त होता जैसे सूर्य से वर्षा होकर जगत निर्भय होता है वैसे ही धार्मिक विद्वानों के संघ से समस्त राज्य निर्भय होता है